श्री श्रीरामकथा श्रीरामकृष्णो भक्सिणेरे सप्तम परछेद प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेवरम श्रीयुक्तराखाकेदार्टर महोदय प्रभृति सह दक्षिणेवरम श्री प्रभोचा प्रभु श्रीरामकृष्णोदीराजनावसाने काली कालीरे देवी दर्शन निरतोस्ति प्रतिमा अभीतर्शन निरतस्त चाम कियन चास्त ग्रीष्म अद शुक्रवास ज्यस शुक्ला तृतीया तिथि त्यशीत अधिकादत आंग्लाधस जून मासस्य मस से अष्टम दिवस अदय समेत सायंका कलिकता श्री प्रभो पुष्पिष्ठा एक प्राप्त रादारट्टोपाध्याय तारक्रीयुक्त केदारो वयसा पंचाश्वर्षदेशीय परमो भक्त ईश्वरीय प्रसंग अशु प्लावित अशुप्लातक्षुष्क संवर्तत आदो ब्राह्मी अथ करता भजा नौ नाना संप्रदाये सह कृत संगह अतः प्रभु राम श्रीरामकृष्णच प्रपन्न राजशासन सबद्धा व्ययपरीक्षकृत्तिवर्तयति तृहम का पाड़ा इत्यस्य काचड़ापाड़ा इतने नेदीयसी हाड़ीसहर ग्रा श्रीयुक्त वयसा चतुर्वशवर्षदेशीयो भव कृत दिवसान अंतरम जाया वियोजनम तेहम बारा सात तस्य पिता एक उच्च कॉटिस्थ साधक असत्स्य साक्षात्तवा प्रभु श्रीरामकृष्ण तारकृभा परम तरह पिता द्वितीयधारग्रह कृतको राय सर्वदोपाल सह स्री प्रभु साक्षात्कर्यातिमी एक सवृत्ति सा कुरस्ति परम सद उदासीन प्रभु श्री राम श्रीरामकृष्ण कालिमरा निर्गत चुरे मातर उद्देश्य भौमनति भौमनतिम अकोत् अपश्यमहाशय केदारका भक्ता पदस्थ वर्तंटरक स्नेह केदारस्था कामने कांचने श्री प्रभुस्ताक चिबुक धृत्वा आदरम कुरते तद्दर्शन नितरां प्रमुदूवीष्ट सन्कोष तलदेशनोस्तारित पदयुग्मो विराजते राम केदारौ नानाकुसुम प्रसूनसमें विभूषत श्री, श्री प्रभुसमस्थ केदारस्य केदार से नवरसिभाव श्रीचरणुठस् शि मी प्रभु कृयत्कृतिस्थ संब्रूते माता अंगुष्ठें धृत्वा मे किं कर्तं शक्नुयादारों विनयन कृताते श्रीरामकृष्ण केदारम प्रतिभा काम कांचने मन कर्षत तव मम मनस्तत्र न वाचा नकिम। अग्रतो सजती वाचाभ कि अग्र तो यदन काम पर राजखनी सौवर्णखिमणिक्य किंचिउप उद्दीपन सद्भा मेथा यभु पुनर्मात्र मात्रा संलपति कथयतीत मतरी मम अदार शुष्कम सभयम ब्रवीति कित प्रभुर्भणतिवताशद श्रीयुक्तराखाल दृष्वा श्री प्रभु पुनर्भाष्टोन राखाला संबोध्य ब्रूते अहम बहुकालपूर्व सदा तैा ग किं श्री प्रभुंगयती यता राखाल्च तस्क पार्षद अतरंग है